श्रीमद् भागवत गीता अंत पंचदश अध्याय में श्री भगवान जी बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा तो वेद जिनके पत्ते कहे गए है, वे है उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तत्पर को जानने वाला है उस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एम विषय भोग रूप कोपलो वाली देव मनुष्य और तिर आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा तो मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है और ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है इसलिए इस अहंता ममता वासना रूपति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भरी भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लोट संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है जिन्होंने अशक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाए पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है वे सुख दुख नामक द्वंद्व से भी ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और ना अग्नि ही वही मेरा परम धाम है इस दे में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है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 था रचना और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है शीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को जो अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्व से जानते हैं यन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं किन्तु जिन्होंने अपने अंत्यकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा तो जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तुम मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ अमृत में चंद्रमा को होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात को पुष्ट करता हूँ मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वान अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को बचाता हूँ मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ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 जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारण पोषण करता है एम अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशमान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो श्रद्धा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं हे भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वास्ते परमेश्वर को ही बजता है हे अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है इस प्रकार से पंचदशोध्याय पूर्ण